आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय पे बात करते हैं आपदा प्रबंधन के विषय में होता है आपदा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं या आपदा क्या होता है इस विषय पर हम लोग अलग अलग विषय पे आपको जानकारी देते हैं एक्सपर्ट से और किस तरह से ऐसे सिचुएशन में हम लोग अपने आप को बचा सके वो भी सारी बातें उसमें आती है आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे साइक्लोन के बारे में और आप सभी जानते हैं साइक्लोन एक बहुत बड़ी तबाही मचाती है तो उसके बारे में आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजीव हजेला जी हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं जिनकी आवाज़ से आप रूबरू हो चुके हैं और पिछले कई एपिसोड में उन्होंने बहुत सारे अलग अलग वेरियस टॉपिक पे हमारे साथ बातचीत की है तो आज हम लोग साइक्लोन पे बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेला जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रविश जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूंगा कि साइक्लोन क्या होते हैं रमेश जी अगर हम साइक्लोन की बात करते हैं तो मैं आ, ये कहना चाहूँगा कि साइक्लोन एक ऐसा पावरफुल स्पायरल वेदर है जो लो प्रेशर सिस्टम के कारण समुद्र के ऊपर बनते हैं और ये जो साइक्लोन इसका नाम पड़ा है ये एक एक्चुअली ग्रीक वर्ड है साइक्लोस जिसके कि माने हिंदी में अगर हम कहें तो ये कॉयल ऑफ स्नेक की शकल का होता है और ट्रॉपिकल सी में ये साइक्लोन जो है वो एक स्नेक के कोयल की तरह नज़र आते हैं ऊपर से तो इसलिए इनका नाम जो है वो साइक्लोन डाला गया है और ये एक नेचुरल प्रकार के डिजास्टर्स होते हैं जैसे अर्थ हो गया सुनामी हो गया लैंड स्लाइड्स हो गया और इनको हरिकेन या ट्रॉपिकल साइक्लोन या कई बार टाइफून नामों से भी जाना जाता है और सबसे बड़ी बात ये है कि साइक्लोन्स के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है इन्हें ना तो आने से रोका जा सकता है ना इसके बारे में कोई ज़्यादा फोरकास्ट भी होता है परंतु मॉडर्न मॉनिटरिंग तरीकों की मदद से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ एडवांस वार्निंग जो है इसमें इशू कर सकते हैं तो उसकी वजह से जो होने वाला इसका नुकसान है वो कम किया जा सकता है बस इतना ही इसमें किया जा सकता है और ये साइक्लोन जो हैं रमेश जी ये कोस्टल इलाके या तटीय इलाकों में आते हैं और हमारे देश में जो हमारा ईस्ट कोस्ट है और वेस्ट कोस्ट है इसमें बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में साइक्लोन्स आते हैं और बाकी विश्व में जो है वो अटलान्टिक ओशन या पैसफिक ओशन में जो है वो भी वहाँ पर भी साइक्लोन्स आते हैं और ये साइक्लोन्स जो है ये इसमें पर्टिकुलर सीज़न होता है उसी के दौरान साइक्लोन आते हैं तो ये एक काफ़ी भयानक प्राकृतिक का आपदा है जिससे कि काफ़ी तटीय इलाकों में नुकसान होता है डैमेज होता है और ह्यूमन लाइफ का भी लॉस होता है रमेश जी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया साइक्लोन क्या होता है वो आपने बताया है तो चलिए एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कि हम लोग आ, क्या साइक्लोन हेरिकेन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन और भी बहुत सारे नाम जैसे कि आपने बताया टाइफोन करके भी बताया तो ये सारे नामों के अंदर इसमें क्या अंतर है क्योंकि हर बार जो भी कुछ होता है तो उसमें एक नया नाम सुनने को मिलता है तो इस तरह से ये नाम चेंज होते हैं या फिर किस विषय को लेकर या कोई बात उसमें होती है खास जिसके वजह से नाम बदला जाता है या अलग अलग नाम दिए जाते हैं उसके बारे में बताए रमेश जी आपने ठीक ही बोला है ये जो साइक्लोन्स हैं इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि इसको हेरिकेंस या ट्रॉपिकल साइक्लोन या टाइफून भी कहते हैं और ये इन सभी में एक ही वेदर फिनमना होता है और जिसमें कि बहुत टोरेंशल रेन्स और बहुत तेज स्टॉम्स आते हैं जिनकी स्पीड जो है वो करीब एक किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है और ये वेदर फिनमना जो है जब वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन में या ईस्टर्न नॉर्थ अटलान्ट ओशन में करेबियन सी में आता है तो इसको वहाँ पर हैरिकेन का नाम दिया गया है <laughs> और जब ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसको टाइफून नाम से जाना जाता है।, अच्छा। है और हमारे इलाके में जैसे बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है इसको जो है ये यहाँ पर साइक्लोन बोलते हैं तो अलग अलग इलाकों में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है और साउथ पैसिफिक ओशन में या साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशन में इसको सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम से जाते हैं जा, जाना जाता है तो ये जो है सब एक ही वेदर फिनमिना है एक ही चीज़ है कोई अंतर नहीं है इसमें और यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में आने वाले हर साइक्लोन को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जैसे आपने सुना होगा बहुत साल पहले साइक्लोन कैटरीना रीटा ये सब अमेरिका में आए थे और हमारे इलाके में साइक्लोन हद हद और अभी इस साल रानू करके जो साइकिल सा आए थे तो हर एक साइक्लोन को एक नाम दिया जाता है रनु जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टेट को देखकर या फिर क्या चीज़ देख वो नाम को देते हैं लोग कुछ ऐसे स्पेसिफिक कुछ बात आप बता सकते हैं आप स्टेट वाइज देते हैं या फिर उसका जो रूपरेखा है उसको देखकर कर देते देखिए इसमें नाम जो दिया जाता है उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारा धरती है उसका जो ट्रॉपिकल बेल्ट एरिया है वो काफ़ी साइक्लोन प्रोन है और यहाँ पर साइक्लोन्स के सीज़न में लगातार जो है वो साइक्लोन्स आते रहते हैं तो साइंटिस्टों ने और कंट्रीज़ में आम पब्लिक की जानकारी के लिए उसको एक नाम देने की प्रथा शुरू की ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो साइक्लोन को हैंडल करने में या साइक्लोन के बारे में जानने में और ये सिस्टम जो था वो वर्ल्ड वार टू के दौरान वेस्टर्न पैसिफिक रीजन से शुरू किया गया था और बाद में इसको सभी रीजन्स में या पूरे वर्ल्ड में कहिए अडॉप्ट किया गया है और एक स्टाम को नाम जो है वो तब दिया जाता है जबकि उसमें ट्रॉपिकल स्ट्रेंथ ट्रॉपिकल इस्ट की स्ट्रेंथ या हम विंड स्पीड कहें जब बासठ किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है तभी ये नाम दिया जाता है उससे पहले इनको डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के नाम से ही जाना जाता है तो हमारे यहाँ आपको याद होगा कि 1999 में उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था साइक्लोन आया था जिसने बहुत ज़बरदस्त तबाही की थी तो उसके बाद से ये हमारे कंट्री में 2000 से सन 2000 से इसको जो है वो शुरू किया गया है नाम को और तभी से ये जो है वो नाम चल रहे हैं और इसमें क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं जैसे हमारे मैं आपको बताऊँ कि जो मौसम विभाग है हमारा उसने जो पड़ोसी देश हैं हम लोगों के आ, एरिया में वो आठ कंट्रीज हैं तो उन आठ कंट्रीज़ से एक एक लिस्ट ली गई है नामों की और जो भी साइक्लोन उस एरिया में आते हैं तो वो उस लिस्ट से बारी बारी से एक एक नाम उठा लिया जाता है तो वो कंट्रीज कोई भी नाम दे सकते हैं कई बार बर्ड्स का नाम दे देते हैं कई बार कुछ और नाम दे देते हैं तो वो नाम वहाँ से पिकअप हो जाते हैं और जब एक एक बार जो नाम तो इस्तेमाल हो जाता है उसको रमेश जी दोबारा नहीं दोबारा नहीं इस्तेमाल करते अच्छा, हैं तो ये कह सकते हैं आपकी कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल clear identify हो इसलिए ये और जो है वो रमेश जी तीव्रता के अनुसार भी कैटेगरी में बांटा गया बांटा जाता है ताकि पता लगे कि भाई ये जो साइक्लोन था वो किस तीव्रता का था या उसका क्या कैटेगरी थी राजू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपकी बातों से ये लगा कि मैं ये सवाल पूछ रहा था कि हर साइक्लोन को नाम क्यों देते हैं शायद उसी में जवाब था कि आपने कहा कि उसका जो तीव्रता है और उसकी एक अलग पहचान बनी रहे इस गति से वो आया था तो उसका नाम अलग हो गया फिर जब दोबारा जब वो आएगा तो उसको कोई और नाम से जानेंगे तो ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इसकी गति कितनी है इसकी गति कितनी थी और ये क्यों इसके लिए दिया गया ऐसा मेरे ख्याल से एक पहचान हो जाए एक इन्फॉर्मेशन पहले वाला हमारे पास रहे इसके लिए शायद नाम दिया जाता है बिल्कुल ठीक कहा आपने जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और राजीव जी मैं आगे बढ़ता हूँ एक और बात मेरे मन में आ रहा है कि साइक्लोन्स की जो कैटेगरी क्या होती है जैसे कि बहुत सारे कैटेगरीज आपने अभी नाम बताया उससे भी मालूम पड़ जाते हैं कि अलग अलग टाइप के हैं तो उसके बारे में कुछ खास बातें हो तो जरूर बताएँ देखिए जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि साइक्लोन जो है वो समुद्र में लो प्रेशर एरिया होने की वजह से डेवलप होते हैं और धीरे धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी जो है वो तेज होती जाती है तो मैं अपने इलाके में बात करता हूं तो जो हमारा इंडियन ओशन है बे ऑफ बंगॉल या अरेबियन सी इसमें जो भी साइक्लोन्स आते हैं उसका जो क्लासिफिकेशन करने की जिम्मेदारी है वो हमारे रीजन में हमारे कंट्री के मौसम विभाग की है और ये जो हमारा मौसम विभाग है जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो इसको जैसे नॉम देते हैं क्लासिफाई करते हैं उसी प्रकार हम लोग का जो मौसम विभाग है वो क्लासिफाई करता है और इसमें जो साइक्लोन स्टाम जिसकी स्पीड बासठ किलोमीटर से लेकर 88 किलोमीटर पर आवर जब होती है तो उसको साइक्लोनिक स्टाम बोला जाता है और जब ये स्पीड और उन्यासी किलोमीटर से 118 किलोमीटर तक पहुंच जाती है तो इसको सीवियर साइक्लोनिक स्टाम्प बोलते हैं और इससे ज़्यादा जब हो जाती है जब ये आ, 222 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है तो वेरी सी, सीवियर साइक्लोनिक स्टाम बोलते हैं और जो अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे उड़ीसा में आया था दो एक हज़ार में वो सुपर साइक्लोनिक स्टाम्प था ये इनकी स्पीड जो है वो 222 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक होती है और अगर स्टाम की स्पीड जो है वो बासठ किलोमीटर से कम होती है तो उनको डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन करके कहा जाता है तो उसी जैसे एक कैटेगरी का बांटने का फ़ायदा ये होता है कि पता रहता है कि ये कि इस, इस प्रकार के साइक्लोन में Capacity क्या हो सकती है? है तो है, है। क्योंकि वो बिल्कुल साफ पता लग जाता है कि इस इस का का या इस category का आया है, तो ये कितना तबाही मचा सकता है जी? राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताएं कि किस तरह के हो, जो आपने बताया कि उसके जो तबाही और उसका जो स्ट्रेंथ है उस अनुसार उन चीज़ों को नाम दिया जाता है ये बहुत अच्छी बात आपने बताया चलिए दोस्तों अभी और भी बहुत सारी बातें हम साइक्लोन के बारे में जानेंगे साइक्लोन कौन सी जगह पर कितना ज़्यादा तबाही मचाते हैं और कौन कौन से देश में इस तरह की बातें हुई हैं वो सारी बातें हम सुनेंगे आगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत उसके बाद फिर से राजीव जी से सुनेंगे साइकिल के बारे में आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो वन नाइनटी पॉइंट पर मैं की मांग सुनते रहो मस्कराते रहो चंपा अब तुम भगवान शिव को प्रार्थना करो जो बाबूजी किया करते थे hmm. हंसते हुए दिया तूने हमें जब हंसते हुए नित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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है राजीव हजेला जी हमारे साथ हैं और समय की मांग इस कार्यक्रम में अलग अलग वेरियस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं खासकर आप के आपदा प्रबंधन के ऊपर हम लोग बात करते हैं आपदाएँ किस प्रकार की होती हैं उसमें अलग अलग जो विषय हैं उसके ऊपर जानकारी देने की हमारी पूरी कोशिश जारी है और आज हम लोग जो विषय को चुना है वो विषय है साइक्लोन तो साइक्लोन के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है आगे ये भी जानेंगे अभी तो फिर से एक बार राजीव जी से एक सवाल मैं करना चाहूँगा ये जो साइक्लोन तटीय इलाकों में किस प्रकार की तबाही मचाते हैं उसके बारे में बताइए जी हाँ देखिए साइक्लोन में तीन एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन या हम हिंदी में तबाही इसको बोलते हैं वो मचाते हैं और ये डिपेंड करता है कि साइक्लोन जो है वो किस कैटेगरी का है जितना ज़्यादा सीवियर साइक्लोन होगा उतना ज़्यादा वो तबाही मचाएगा तो इसमें जो पहला फैक्टर है वो है स्ट्रॉन्ग विंड्स का और साइक्लोन के दौरान हमने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त तेज हवाएं चलती हैं और इन तेज़ हवाओं से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं कोस्टल एरियाज़ में जैसे कोई बिल्डिंग्स हुई या कोई इंस्टॉलेशंस हुए या मोबाइल के टावर्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स या ट्रीज़ वगैरह पूरा जो है वो वो उसको उखाड़ देते हैं ये हवाओं की वजह से और पूरा तहस नहस हो जाता है दूसरा इसमें जो फैक्टर एक है वो है कि इसमें टोरेंशल रेंज बहुत ज़बरदस्त होती हैं और ये रेंज जो है वो एक फीट पर प्रति घंटे से ज़्यादा का रेनफॉल होता है और ऐसे रेनफॉल होने की वजह से पूरा इलाका जो है वो बहुत ज़बरदस्त फ्लडेड uh, हो जाता है जिससे कि पूरा वहाँ पर नुकसान होता है और जो इसमें तीसरा एलिमेंट है वो स्टॉर्म सर्ज कहलाता है हमने uh, जो हमारे 2004 में सुनामी आया था तो हमने उस समय टीवी वगैरह में देखा होगा कि सी लेवल uh, जो है वो एकदम से जो है वो कोस्टल एरियाज में बहुत उठ जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि जो पानी है सी का वो पूरा कोस्टल एरियाज में भर जाता है तो इसी को हम स्टॉर्म सर्ज भी कहते हैं तो इसकी वजह से ये जो पूरा जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर एक बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान होता है इसमें पूरे सी बीच बैंकमेंट वगैरह जो होते हैं सब डैमेज हो जाते हैं वेजिटेशन पूरा ख़त्म हो जाता है और आने वाले सालों साल के लिए सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बिल्कुल काफ़ी ख़राब हो जाती है तो ये जो है ये ये फैक्टर्स की वजह से पूरा ये कोस्टल एरियाज में तबाही मचाते हैं ये जो से जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से तटीय इलाकों में जो बहुत ज़्यादा तबाह होती है उसके बारे में बताया इसके साथ ही एक और सवाल आता है कि हमारे देश में कौन कौन से स्टेट्स ट्रॉपिकल साइक्लोन से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं उसके बारे में भी जानना चाहते हैं दुनिया में जो इंडियन कॉन्टीनेंटल कॉन्टीनेंट है ये साइक्लोन के लिहाज से काफ़ी वर्स्ट इफेक्टेड एरिया माना जाता है जी। और देखिए हमारे देश में जो टोटल लैंड एरिया है उसमें तकरीबन आठ जो है खास करके इंस्टेंट कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात कोस्ट खास करके उसमें ये साइक्लोन से ये प्रभावित एरिया हैं और हर साल हमारे एरिया में तकरीबन पाँच से छः ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं वो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में आते हैं और इसमें दो तीन जो साइक्ल्स होते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं जो कि काफ़ी डैमेज और जान माल का नुकसान करते हैं और अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की संख्या में बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल के साइड में यानी ईस्ट कोस्ट साइड में ज़्यादा आते हैं और ये जो है इसमें हमारे देश में हर साल करीब 370 मिलियन लोग जो हैं वो जो है साइक्लोन से एफेक्टेड होते हैं क्योंकि हमारा जो 40 परसेंट पॉपुलेशन है वो समुद्र तट से 100 किलोमीटर के अंदर रहते हैं और जैसा हमें मालूम ही है कि करीब हमारा देश का 7516 किलोमीटर का जो है वो हमारा कोस्टल लाइन जो हमारी कोस्टल बेल्ट है वो 7516 किलोमीटर है तो आप देखिए कि काफ़ी बड़ा इलाका जो है वो हमारा साइक्लोन से प्रभावित होता है और इसमें अगर हम बात करें तो करीब हमारे देश में सत को कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टूरिट्री आते हैं जिसमें कि पचासी डिस्ट्रिक्स ऐसे हैं जो साइक्लोन से प्रभावित रहते हैं और बारह डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं ख़ास करके आंध्र प्रदेश उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में और मगर ऐसा है कि चूँकि साइक्लोन्स में वार्निंग सिस्टम का प्रावधान है और वार्निंग इशू होती है क्योंकि साइक्लोन्स को फॉर्म होने में थोड़ा समय लग जाता है तो एडवांस वार्निंग मिल जाती है जिसकी वजह से आ, हम लोग अगर अपना पूरा प्रिपरेशन कर लें और बचाव कर लें तो शायद हम अपने इसके प्रभाव से थोड़ा सा आ, कम प्रभावित हो सकते हैं मगर इसको आ, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि रोका नहीं जा सकता है साइक्लोन एक बार फॉर्म हो गया समुद्र में तो ये आएगा ही आएगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि साइक्लोन के अलग अलग जो प्रभावित एरिया है उसके बारे में बताया और किस तरह से प्रभाव डालते हैं वो भी आपने बताया इसको रोका नहीं जा सकता लेकिन इसको कम से कम प्रिवेंशन तो कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है कि कैसे हम लोग इसको रोका नहीं जा सकते लेकिन उसके पहले हम अपनी बचाव कर सकते हो तो इसके बारे में आगे जानेंगे लेकिन इसके बीच मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे देश में मौसम विभाग है और साइक्लोन की वार्निंग किस प्रकार से वो करता है कभी कभी होता है ना कि अगले दस दिनों में यहाँ कुछ होने वाला है या अगले दो घंटे में इस तरह की बातें होने वाली ये जो वार्निंग आता है वो कैसे होता है देखिए हमारे देश में जो हमारा मौसम विभाग है जिसको हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं जी ये साइक्लोन इशू करने की इनकी जिम्मेदारी होती है और ये जो है ये सेटेलाइट बेस सिस्टम से ये इनके जो वेदर इस्टेसन्स हैं वो ऑटोमेटिक ये पूरा साइक्लोन्स की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और इन्हीं ने इसके लिए जो अपने जो वेदर मॉनिटरिंग इस्टेसन्स हैं वो आइलैंड के ऊपर समुद्र में कोई ऑयल रिग है वहाँ पर या कोस्टल एरियाज में जो लगाए हुए हैं और इस वहाँ आपने कभी शायद टीवी में देखा हो कि समुद्र में बॉयज़ कहलाता है बॉयज़ मतलब ये एक तैरता हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो समुद्र में लगाया जाता है जहाँ ये वेदर के स्टेशन्स जो है वो वहाँ से फंक्शन करते हैं और वो सेटलाइट द्वारा जो है वो पूरा इंफॉर्मेशन लाइव इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहते हैं और साइक्लोन्स के जो है वो रेडार्स भी पूरे इस कोस्ट के ऊपर वेस्ट कोस्ट पे लगाए गए हैं जो करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर से ही साइक्लोन्स को मॉनिटर करते रहते हैं तो हमारे देश में रमेश जी बहुत अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम है एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है और बहुत ही एक्यूरेट साइक्लोन की मॉनिटरिंग हो रही है और समय समय पर पूरा जो है वो उसके बारे में जो मौसम विभाग है वो चेतावनी ईशू करता है और ये अलग अलग किस्म के वार्निंग ईशू करते हैं कई बार जैसे कोई शिप्स के लिए होता है कि हाई सी में जो शिप्स हैं उनके लिए होता है या कोस्टल वाटर्स में अगर कोई शिप्स हैं तो उनके लिए अलग होती है और पोर्ट हैं तो उनके लिए अलग होती है फिशरमैन जाते हैं तो उनके लिए अलग होती है या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह जो एजेंसीज़ हैं उनके लिए करते हैं ये ताकि वो अपनी प्रिपरेशंस कर लें और जो हमारे इंडियन नेवी है कोस्ट गार्ड्स है या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इनको भी सब इशू करते हैं, तो वार्निंग के लिहाज से हमारा कंट्री काफ़ी एडवांस है और बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है ये मैं कहना चाहूँगा जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से मौसम विभाग काम कर रहा है और वार्निंग्स जो है वो कैसे मिलते हैं मशीनों के द्वारा वो आपने बताए तो बॉइस जो लगाते हैं वो काफ़ी दूर तक जो है मार्किंग करके हमें बताता है कि क्या होने वाला है ये एक अच्छा टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग को पहले ही मालूम पड़ जाता है तो कई बार ऐसे होता है कि पूर्व अनुमान या पूर्व वार्निंग की वजह से भी काफ़ी जो है जान माल की नुकसान जो है हम बचा सकते हैं बीच में मैंने सुना था जो हैदराबाद वाली बात है वहाँ के सारे बस्तियों को हटा लिया गया था ताकि साइकिलन आने पर उनका नुकसान नहीं हुआ तो ये एक बहुत ही बहुत ही अच्छा एक वार्निंग हमारे लिए गुड साइन भी है हाँ थोड़ा सा तकलीफ जरूर होता है कि हमको पूर्व अनुमान के माध्यम से लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है अगर नहीं आए तो फिर वापस सोचेंगे कि ये क्या हुआ लेकिन उसके बजाय हम अगर हो जाता है तो हमारे लिए उतना बेनिफिट होता है कि हम उस जानमाल की हानि से बच जाते हैं और एक सेफ जगह पर हम रहते हैं और ये एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से हम लोग अपनी बचाव कर सकते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में पिछले कुछ सालों में साइक्लोन के बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपसे सुनना चाहता हूं जी हमारे देश में देखिए जो साइक्लोन्स के मैंने सीजंस बताए थे वो हर सीजन में पाँच छः साइक्लोन जो हैं वो आते हैं और इनमें ज़्यादातर साइक्लोन जो हैं वो बे बंगाल से शुरू होते हैं जैसे अगर आप ध्यान हो तो अभी मई में इसी साल एक साइकिल राउनू करके आया था जिसका राउनू नाम था ये ईस्ट को उस पर आया था और बाद में इसका जो लैंडफॉल है मतलब ये बांग्लादेश के चिटागांव जो ये कोस्टल डिस्ट्रिक है वहाँ पर ये इसका लैंडफॉल हुआ और इसमें 200 से ज़्यादा डेप्स हुई हैं और करीब 1.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और इस साइकलों से हमारे देश में कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था खाली ये कि हमारे जो साउथ बंगाल है और कलकत्ता के इलाके में इसने काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की थी तो इसी प्रकार देखिए एक दो में आया था एक साइक्लोन बुधुद नाम दिया गया था जिसका इसने हमारे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज में काफ़ी डैमेज किया था आपने सुना होगा कि विशाखापट्टनम में ये आया था और उस समय इसकी स्पीड एक किलोमीटर पर आवर से अधिक थी जिसमें कि काफ़ी आंधी बारिश आई और इसने हमारा जो विशाखापट्टनम में नेवल डॉक यार्ड है और विशाखापट्टनम का जो एयरपोर्ट है उसमें काफ़ी नुकसान किया और ब्रिज वगैरह की तबाही की इसने और इसमें थोड़ी सी डेथ्स आंध्र प्रदेश में हुई थी और नुकसान भी हमारा काफ़ी हुआ था और दो हज़ार में देखिए एक आया था उड़ीसा में जिसको फॉलिन साइक्लोन के नाम से जाना जाता है ये जो है इस साइक्लोन में हमारा गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का ये वहां पर स्ट्राइक किया था और इसमें प्रॉपर्टी डैमेज तो काफ़ी हुई थी करीब तीन हज़ार करोड़ रुपए का इसमें नुकसान हुआ था मगर उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस साइक्लोन में बहुत अच्छा काम किया था जैसा आप अभी बता रहे थे कि जब वार्निंग इशू हुई इस साइक्लोन की तो इन्हें करीब साढ़े ग्यारह लाख लोगों को शेल्टर्स में वो किया था जिससे डेथ्स जो थी वो बहुत कम हो गई थी और डेथ्स कम होने के साथ साथ इसमें नुकसान जो था वो काफ़ी हुआ था क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब हम अपने लोगों को तो तोट कर लेते हैं मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर वो उसकी तो तबाही मचाता ही मचाता है तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो इनके दो 1999 में, में जो सुपर साइक्लोनिक स्टाम आया था उससे इन्होंने काफ़ी अच्छा सबक लेकर के और इस सा, साइक्लोन के दौरान में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और हम जैसा मैं बता ही रहा था आपको कि जो उड़ीसा का सुपर साइक्लोनिक स्टाम है वो तो हमारे देश में के इतिहास में बहुत भयंकर साइक्लोनिक स्टाम माना जाता है जिसमें 10,000 से ज़्यादा डेथ्स हुई थी और इसमें जो है वो 260 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की हवाएं हवाएं चल रही थी बारिश हो रही थी तो कुल मिला हम अगर बात करें तो हमारे देश में हर साल जो है वो साइक्लोन्स आ रहे हैं खाली डिपेंड ये करता है कि अगर लैंडफॉल हमारे कोस्ट के ऊपर होता है और हमारे सरकारें जैसे अगर हमने उड़ीसा का आपको एग्जांपल दिया तो अगर उसको पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स ले, ले लेते हैं तो शायद थोड़ा सा डेथ्स वगैरह कम होती हैं मगर प्रॉपर्टी का नुकसान तो होता ही होता है तो ऐसे बहुत से साइक्लोन हैं इस साल भी काफ़ी साइक्लोन आए हैं कुछ फेड हो जाते हैं कुछ सीविर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जो है वो साइक्लोन से बचने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय करें कुछ अपने लेवल पे करें कुछ गवर्नमेंट लेवल पे करें राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताएं कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में आए हुए साइक्लोन्स के बारे में आपने बताया है और अच्छी तरह से हम सभी लोग इस पर वाकिफ़ हैं लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि अब किस तरह से सरकार इनके बारे में उपाय या इसको निपटाने के लिए किस तरह की बातें करती हैं और साथ ही साथ हम अपने लेवल पे किस तरह से इनसे बचने की कोशिश करते हैं क्या सावधानियां हम लोग बरतें इसके ऊपर हम बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अच्छा राजू जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि ये जो मुश्किल का दौर आता है जैसे सिचुएशन जैसे कोई साइक्लोन आ जाता है तो यहाँ पर आपके हिसाब से आप क्या चाहते हैं कि अगर हम लोग ब्रेक में गाना सुनना चाहते हैं तो कौन सी ये गीत जो आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए या हिम्मत आपको बांधता है ऐसा कोई गीत आपके जहन में हो तो जरूर सुनाइए दो लाइन देखिए मैं समझता हूँ कि अब गीत तो मुझे याद नहीं आ रहा है आपने जो पूछा है तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है बट इसमें डेफिनेटली हमें एक तो प्रिपरेशन करने की जरूरत है हम मेंटली तैयार रहें जब हम तटीय इलाकों में अफेक्टेड इलाकों में रहते हैं और जब वार्निंग वगैरह इशू होती है तो हमको मेंटली तैयार रहना चाहिए और इसमें थोड़ी सी हिम्मत की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम ऐसी सिचुएशंस को फेस कर सकें तो बाकी तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई अपने ढूंढ करके ऐसा गीत श्रोताओं को सुनाए जिससे कि उनका हौसला बुलंद हो और ऐसी प्रा, प्रा, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, उनको वो फेस करने में सक्षम हो। जी जी, राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जो हिम्मत हमें बांध देता है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है आइए ये गीत सुनते हैं उसके बाद फिर से राजीव जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मस्कर रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी रेडियो रेडियो रेडियो है, है। स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राजीव जी से काफी अच्छी बातें साइक्लोन के बारे में हमने अभी सुना है तो एक और बात मेरे मन में आ रहा है की हमारे देश में साइक्लोन से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है उसके बारे में बताइए हमारे देश में जो केंद्र की सरकार है और जो कोस्टल राज्य हैं उनकी जो सरकारें हैं वो साइक्लोन से बचने के लिए काफ़ी उपाय कर रहे हैं और अभी पिछले कुछ एक दशक से मैं कहूंगा कि बल्कि दो दशकों से जब ये उड़ीसा का सुपर साइक्लोन आया है 1999 में उसके बाद इस विषय पे काफ़ी प्रगति की गई है और इसमें एक हमारे देश में नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाया जा रहा है इसमें जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि हमारे गृह मंत्रालय के सुपरविजन में काम करती है वो इस विषय में काफ़ी अच्छे आ, काम कर रही है और आ, इसी प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो पूरा इस पर काम कर रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए जाते हैं और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए जाते हैं तो मैं ये हाँ बताना चाहूँगा कि स्ट्रक्चरल मेजर्स में ये वो मेजर्स होते हैं जिसमें जैसे कोस्टल uh, एरियाज में साइकलोन शल्टर्स बनाए जाते हैं और साइक्लोन रजिस्टेंट बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है और रोड लिंक्स हैं कलवर्ट्स हैं ब्रिजेस हैं कैनल्स हैं ड्रेन्स हैं और एम्बैंकमेंट वगैरह हैं और सरफेस वाटर टैंक्स हैं ये सब बनाए जाते हैं तो ताकि जो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पर जो तेज़ हवाएं चलती हैं साइक्लोन के दौरान या जो नेटवर्क वहाँ पर कम्युनिकेशन के लगे हुए हैं वो उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि उस साइक्लोन के दौरान में उनका कम से कम नुकसान हो और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस देश इस बारे में हमारे देश में खास कर के जो कोस्टल एरियाज के जो डिस्ट्रिक्स हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रगति की है जी। और जो नॉन स्ट्रक्चरल अगर की मैं बात करूं तो जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि हमारा मौसम विभाग है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसने अर्ली वार्निंग के बड़े अच्छे सिस्टम्स लगाए हुए हैं पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो समय समय पर जैसे जैसे साइक्लोन डेवलप होता है मूव करता है कहाँ पर स्ट्राइक करेगा क्या इंटेंसिटी है वो पूरा की पूरा बताते रहते हैं और इसमें गवर्नमेंट्स जो हैं वो अवेयरनेस कम्पेन चलाती हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं वो करती हैं स्टेक होल्डर्स जितने इन्वॉल्व हैं उनको स्टेट टू तो स्टेट बेसिस के ऊपर जो है ये काम हो रहा है और अभी हमारा जो है अगर हम पिछले 25-30 सालों के कंपैरिजन में अब बात करें तो हमारा जो ख़ास करके जो कैजल्टीज़ का है वो काफ़ी कम हो गई है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चूँकि वो साइक्लोन का इतना पावर होता है तबाही करने का तो वो अभी भी जो है वो कम तो किया नहीं जा सकता मगर उसको थोड़ा बहुत मिनमाइज ज़रूर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे देश में और इसमें काफी अच्छा हमारे जो स्टेक होल्डर्स है वो मिलकर काम कर रहे जी राजीव जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से देश जो है साइक्लोन से निपटने के लिए कौन कौन सी उपाय या योजनाएं बना रही हैं उसके बारे में आपने बताया है और ख़ास बात तो यही है कि मौसम विभाग के माध्यम से जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उपयोग में ला रहे हैं वो काफ़ी अच्छा हद तक 70 से 80 परसेंट जो है अच्छा काम कर रहे हैं जिसके वजह से हमें पहले पूर्व आ, सूचना मिल जाती है ताकि हम सतर्क हो सके और आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि अभी इस वक्त हमारे रेडियो मधुबन को जो सुन रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से भी साइक्लोन से बचने के लिए क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए या किस तरह की सावधानियाँ लेनी चाहिए इसके बारे में बताइए देखिए इसमें साइक्लोन्स के अगर हम सावधानियों की बात करें तो इसमें इसको मैं चार स्टेज में बांट सकता हूँ पहले तो ये कि साइक्लोन्स आने से पहले क्या करना चाहिए और दूसरा ये है कि साइक्लोन्स की जब वार्निंग मौसम विभाग इशू कर देता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं और तीसरा है इसमें कि जब साइक्लोन जो है वो इसका लैंडफॉल हो जाए मतलब जब ये कोस्ट एरिया में ये टकराता है कोस्टल एरियाज में तब हमको क्या करना चाहिए और साइक्लोन ख़त्म होने के बाद क्या करना चाहिए तो ये इसमें देखिए क्योंकि थोड़ा सा एडवांस वार्निंग हमको मिल जाती है तो अगर हम कुछ प्रप्रेशंस अपनी कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो है हम अपने नुकसान को भी कम कर सकते हैं और होने वाली कैजल्टीज़ को भी कम कर सकते हैं इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो अपना आप लोग कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं तो वो अपने घरों को ख़ास करके दरवाजे खिड़की वाटर टैंक या कोई सोलर पैनल वगैरह या कोई भी जो भी चीज़ है उसको थोड़ा सा अच्छा तरीके से सिक्योर करके रखें और जो ग्लास वगैरह फिटिंग करते हैं वो अच्छे थिकनेस के लगाएं ताकि वो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की जो हवाएं चलती हैं इसलिए उसको स्टैंड कर सकें और जो अगर कोई हमारे बिल्डिंग या कोई ऐसा कंडम स्ट्रक्चर है तो उसको पहले से डिमोलिश करके रखें ताकि साइक्लोन में वो जो है वो और नुकसान ना करे आपका या तो वहाँ से कोई कैजुअल्टी ना हो और जो गवर्नमेंट वगैरह है वो हमारा जो इन कम्युनिकेशन लिंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती है ताकि साइक्लोन के दौरान वो मोबाइल टावरस वगैरह हैं या बिजली के खम्बे हैं ये पूरे एकदम तहस नहस ना हो जाए तो ऐसा गवर्नमेंट करती भी है और साइक्लोन का जब एक बार वार्निंग इशू हो जाता है रमेश जी तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो ये नॉन परिशल जो खाद्य पदार्थ हैं उनको एटलीस्ट सफिशेंट मात्रा में रखना चाहिए अपने पास ताकि अगर साइक्लोन आता है तो उस दौरान हम अपना कम से कम अपने परवाह का पालन पोषण कर सकते हैं और रेडियो टेलीविजन की माध्यम से हम लोग साइक्लोन के बारे में बराबर सुने और जो वहाँ पर हिदायतें दी जा रही हैं और जो भी बताया जा रहा है उसको फॉलो करें और जैसे अगर आपके एरिया में जैसे मैंने बताया था कि स्टॉन् सर्ज आता है तो काफ़ी पानी भर जाता है तो उसके लिए आप अपना Uh, कोई ऊपर के स्थानों में मूव करने का प्लान बनाएँ या मूव करें और अगर जब साइक्लोन आ जाता है और तटों से तकरा जाता है तो उसमें भी कुछ सावधानी लेने की ज़रूरत है जैसे बिजली वगैरह तो टोटली स्विच ऑफ करके रखना चाहिए और जब साइक्लोन का पीरियड चल रहा हो तो उस समय बिल्कुल भी घर से बाहर न निकलें साइकिल का ख़त्म होने का पास होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो सुने और अगर आप नीचे के फ्लोरों में रहते हैं तो आप अपना ऊपर के फ्लोर्स में मूव करके जाएं ताकि वहाँ पर आप अपने जान का माल का नुकसान ना होने दें उससे बच सकें और जब साइक्लोन ख़त्म हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग जो है तुरंत वापस जाने के लिए एकदम दौड़ पड़ते हैं तो वो भी एक बड़ा रिस्की चीज़ है तो जब तक ऑफिशियली ये डिक्लेयर ना हो जाए अनाउंस ना हो जाए कि साइक्लोन ख़त्म हो गया है उसका रिस्क खत्म हो गया है तो वापस ना जाए और आ, साइक्लोन ख़त्म होने के बाद ये ये वैक्सीनेशन वगैरह अपने पूरे परिवार का करवाएं और अपना जो आपका घर में जो पानी घुसा है या कोई मलबा है तो उसको निकाल के डिसइनफेक्ट वगैरह का इस्तेमाल करें तो रमेश जी मैं तो यही बताना चाहूँगा ये मैंने तो बड़ी मोटी मोटी सी बातें बताई हैं जब जिन इलाकों में ये साइक्लोन्स आते हैं वहाँ पर लगातार रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से साइक्लोन्स के ये दौरान या उसके जाने के बाद या आने से पहले या वार्निंग के टाइम पर काफ़ी डिटेल में इंस्ट्रक्शंस और काफ़ी डिटेल में सावधानियाँ बताते हैं बताई जाती हैं तो अगर हम उसको तो फॉलो करते हैं तो काफ़ी हम अपने अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं इसमें राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोगों को प्रिवेंशन लेना चाहिए या फिर उसके बाद जैसे साइक्लोन आ जाता है और ख़त्म होने के बाद भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें लेना चाहिए ताकि हमें हमारा सेहत बना रहे तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने साइक्लोन के बारे में बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा जानकारी साइक्लोन्स के बारे में मिली है ऐसा मैं आशा करता हूं। और चलिए जाते जाते मैं यही कहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे सभी श्रोताओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा रमेश जी कि साइक्लोन्स प्रभावित इलाकों में जो लोग रहते हैं या जो एफेक्टेड है वो खास करके रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से जो भी सावधानियाँ या जो भी हिदायतें दी जाती हैं उनको ज़रूर फॉलो करें और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हम अगर उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं और साइकिलों के प्रभाव से हम अपनी बचत कर सकते राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताएं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में आ, समय की मांग में जुड़कर साइक्लोन के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में समय की मांग में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो